तुम्हारी ये राय थी तुम्हारी राय थी कमेटी बता देगी लोग बोलो अब आप तुम आपको तुम, तुम बात है? क्या बात कर रहे बोलना नहीं नहीं आता तो तो तो क्या करें। पड़े थोड़ी हाँ तो बोलना ही लिखना पड़ना की बात थोड़ी नहीं भगवान सिंह और तुम मतलब ढोलक बजाते होना ढोलक अच्छा अब यहाँ पे कितने बास है यहाँ तो तीन गाँव है तीन गाँव गाँव तीन गाँव के नाम क्या हैं? ये क्या है तीन गाँव कंजर कॉलोनी कंजर कॉलोनी हाँ, अच्छा तीनों तीनों जगहों को आप क्या कहते हो तीनों जगह का हमारा ये कहना है कि तीन तो हमारे गाँव के बजाने वाले जाएंगे और तीन ही गाँव के चार चार लड़की जाएंगे अच्छा। बस बजाने वाले अच्छी ये तो तो आप है। अच्छा आपकी राय है आपकी यही राय है ये है साहब कि हमारा गांव की हमारे गाँव निचारिया भगवान से सिंह सुन मेरी बात सुन साई दिन मेरी आवाज बिग ले जा को जा जा तो जाने कोई दिन मैं जानता हूँ धीरे-धीरे हमारा कहने का ये है की गरीबों का सबका पालन हो सबका पालन हो एक का पेट मत भरो कोई भी सबका तीनों डेरों का सबका पालन करो हैं यही कहने का हमारा ये फर्ज है और आपसे ये निवेदन है हमारी गरीबों की बस हो गया ये अनुसार पाया तो कोई दिक्कत नहीं हम चाहते आज देवता होना चाहिए हो गया वो तो आज देवता हो तो हो गया होना चाहिए अब तो बाल तो सब साथ हो गए ये गांव की बात कर रहे हैं हम तो थे सुनता है रे चार जनी पहले की है तो वे आप मंजूर नहीं कर रही है फिल्वा तो है तो तो एक राजरानी तो है एक वो वह क्या वो फिल्मा ये चार दणी पहले रूस हो जाए तो उनको नहीं ले तो परि मान लो अभी नुई नई नई लड़की है नु तो नु लड़की को लेना चाहते हैं तो नई नई तीन ही नुई नुई की नहीं कहा सुनो अभी मेरी बात सुनो, सुना सुनो से तुझे जाने कोई तो कोई तो तो नहीं हमको ना पसंद कर दी, तो तुम्हारा क्या जोर है मेरी बात सुनो तुझे ना पसंद नहीं करने का सवाल नहीं है तो तुझे, तुझे कह रहा हूँ कि तू दिल्ली आ जा मैं खर्चा दूंगा साठ आदमी अस्सी आदमी जाएंगे अस्सी आदमी ऐसी हरे को पूछ लेना कि तू पहले विदेश गया हुआ क्या वो कहते हैं कि नहीं गया हुआ इसलिए तो हमने तो, तो ये तुझे इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तू ना खा भी ले इस हिसाब से ना नहीं कर रहे नहीं कर रहे इस हिसाब से ना नहीं, थाफ नहीं, नहीं, नहीं कर, रहे। कर रहे एक ऐसा तय किया कि तो नए लोग इसलिए हम कह रहे की नए लोग जाओ हम ना नए नए लोग जाओ तो हम ये भगवान सिंह को ले जाओ हनमत सिंह को ले जाओ सिर्फ आपके अच्छा बचाना अरे भैया हम बदेशा भैया जो हमारे पास बनेगी तो पास बनेगी दोबारा कोई बनी सके बोला तो हमारे पास चार ही कोई बड़ा बोले उनसे तो पूरा बनी बनी बैठा साफ देख हम नहीं तो करो अरे सब कुछ नहीं पूरा राजस्थाना का मालिक जानने वाले के भाई तो है नहीं जाने भाई कुछ भी कोई नहीं नहीं नहीं सब जानते नहीं हो है। कुछ नाना कुछ पर्सन को ही रहे इसका क्या चाहते तो तो ले जाएगा तीन आदमियों को हमारे से बजाना बजाना आप इच्छा हो ऐसी लड़के ले लो हम हम तो तो तो के के आपके पसंद हो जाए गरीब अब एक बार बार तो एक मुझे गया के? मेरे एक को मेरे को मेरे है? एक बात का था था। अच्छा। अच्छा। मेरे एक बात का का जवाब जवाब मुझको दे अच्छा। कि तुम्हारे यहाँ पे नाच का काम पीढ़ियों से चल रहा है चल रहा है मुझे बताओ पीढ़ीओ के काम के अंदर तुम्हारे यहाँ के घर के लोग ढोल रख पे या इस की, किसी के ऊपर तुम्हारी संगत करते थे पहले अच्छा सुनो करते थे ढोल नगाड़ी मजीरे करते थे करते थे कुछ मतलब नहीं इतना ही कहना है कि पहले यहाँ के लोग भी इसकी संगत करते थे करते थे तो दूसरे लोग भी कोई संगत करते थे तुम्हारी नहीं कोई भी नहीं खुद ही हमें बजाता था है ढोल नगाड़ी और मजीरा हमारी बरादरी के लड़के कोई नहीं पे। कितने लोग हैं कि जो इस तरीके मतलब तो ढोलक और ढोलक ड बजाने वाले कितने लोग हैं? यहाँ से बहुत सारे लोग हो जाएंगे। कौन कौन एक सुनो एकता हनमत सिंह क्या बजाते भगवान सिंह ढोलक भगवत सिंह तो बजाता है ढोल मजीरे बजाता है भगवान सिंह अच्छा और नगारी बजाता है हरी सिंह सुनो तो हरीचंड बजाता सुनो बंगाल सिंह बंगाल सिंह बजाता है झांझे सुनिये और मतलबा मचीर है व्यर्थी गाती है और सुना में बन्दियों इनकी कैमरे ये चीप चीप करा कर शिफ्ट सरवन जो बजाता है डबला अंतर्सिंह बजाता है डबला कलेधार बजावट जावट जाने कलेधार बजाता है जो डबला आ गया सुनो कलेधार बजावट जावट जाने कलेधार बजाता है जो के मैं भी कुछ भी नहीं क्या अब से कहना चाहती मैं मई जाएगी तो पार्टी ऐसी अभी कितनी चाहिए आपको लड़की कुल बारह सौ नहीं दर्टुका। दर्टुका दे दे मारे मारे आग। आग, तो अरे सुनो ले जाओ रहे हो मेरी सब मत पूरे चाहिए सिर्फ इतनी नहीं नहीं लकड़ी किसी को भी सिंह भगवान सिंह हर हरे चीज और और और और अलगोचे बजा लेता हूँ हरि सिंह जो था। था। था था था था। है अलगोचे बजा लेता हूँ अलगोचे में जो ढोल नगाले के साथ में अलगोचे पे हरि सिंह बजा लेता हूँ अलगोचे बजा देता हूँ ये ये जाता है ना होली होली प्रोग्राम करते हैं हमारे तीन गांव में तो उनको भी लिया जाए सा करते, ढोला मारू, मारू में हम ढोले मारूच हमारा ढोला मारू बिल्कुल फर्स्ट गाते हो। हाँ गाते, गाते हो, जी? किस पे ढोलक में में में चाहे तो बस गाता गुलाब है है दूसरा काम है हमको याद याद हैं, हैं। हैं, सिंह, भी भी गाते हैं। चोपाई चोपाई चोपाई चोपाई बोलते सब, रामानी चोपाई भी बोल सकते और मतलब समीर की चौपाई रामाणी दरार बना डालेंगे सारा लगाएंगे हां सारी कहां लगाएंगे बंद करना गाड़ी तो आओ तो आओ लाओ लाओ ये ये ये तू अपने के लगे लगे लगे धीरा मजा है आप लाओ बल्ला बल्ला है बात <laughs> बात कर आप मतलब गांव नहीं मैं तो चली टे पपैया पूरे नारे और सबसे रहा तो सारा डर डर मैं बोस की तुका मोह सिका और तो फुल्ले नहीं गलिया लिया लात तो चोक नहीं लिया ना सब अल्लाह तो ये कि साडा 3 दिन ले करनी है कि निकमरा ये तो तब ना दे आ रहा मगर आजी बेजी गुरु थे बेजी 3 बजे चले 2 बजे चले गाने काको काकरे वार काके खरबूजा वार साहब ने पीढ़ कर वो तो जबरदस्त इमाम में डुबकी लगा लाला नहीं देयो फेर कोई ये मल डॉल को आदमी बैठे दूसरे जोविंद ले आओ तुम पैसे ला जी हां रमेश जी यार लोड लगा कर ले आओ जोविंद ले आओ का भी आप भी मिट्टी ले लो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 अरे मन मेरे को भगा नहीं हां माही मन लिया करो जी आ कहां कर रहे ला ला ला मैं तो यही गलले ला बोल लियो चलो यार अरे आजा आप जाओ आजाद जाओ दोबारा फिर वो राउंड करेगा फिर वो हमें लेना है आ जा नहीं तो आप मैं पहुँचा दो चलो ना वो कमा ले गाड़िया खरीद कर दो वो आप ऐसी करोगे कम आप गाँव का नाम तो बन जा रही है ना और आप नाम बापू सिंह ठाकुर साहब प्रताप सिंह है का पृथ्वीराज सेस नो हां जा बच्चों प्रोजेक्ट 88 60 जन्म एक दिन था टाइम को लग तो हां कैसे सुनाओ गाड़ी खान पे हां गाड़ी चार तो महीना रे धला राणी चन पिय छठ र महीना कपूर नव तो महीना रे बाला जननिया जाके हरे खीर खी चरण माई के यारे के अरे अरे हरे हरे चारे सो परेवार हरे क्यों तो हरे चोरे तो तो नी को फरे, तो घरे घरे दरबार जन्म के जन्म था हरे हरे सो पर बाबा बो हरे देस डू मैं जाने बारे लुटाया जा बजार <coughs> बामन लेरी बड़ो हर मोती अंदा चो पुराई बुरा आने बेटा बला की माए ने जे तो सो देगा को ना दो तो, तो पांडे ये तो बड़े पोले बने अरे दो जा जाके माई गए को तो जोशी सिर राई आंगण यिए तो सो देगा कमर को ना तो, बाचे रे, यो तो, रे, अरे खोटा खोटा तो तो करे पतरोन लीजे की चने माई खोटा तो नख तेरि बालो जन मियो mm. जे जेयो तो मामा के पाए पाये जे mm. बालों ही तो जालूरे थारी जी अर ले डालू आग जोशी तो बला लो रे मारा पी देखो जेयो तो शो देगा कवर को ना दो, दो तो पांडया रे फेरू बड पोल बने, बने अरे दो, दो के माई घरे को तो जो सिर राई आंगण ये तो सो देगा कमर को न पतड़ो तो बाचेरे दो अरे सुन लीजे की चन माई बेला तो नारी बाला जनमियों तीजा का पर थी राज <coughs> ना मैं तो, तो पेड़ाई, तो पेड़ाई के बोला जुमी धोल अरे ना दाम का पे ला गाय नीड़े जुम्मी धोवती जेता तोह के तड़ागर जाय तो माता मारी गाय कान तोलू मोरी तौकी का तो ना थे को जे मा तो के तेना <laughs> के के पले ना, की के के का तो के बाब रे कंवर के झूल पहले अरे काई रे समोर का बाबरे कंवर के झूम का न कौन मचो है तो पासा का रे कंवर के झूल पहले अरे हरे गज ये के तो मचोड़ो रे ताबा तू नी हरिया अरे अरे से गा की राजा तो डरे जे मेरे को जे मारो राजे को मारो चोरे चावे तो हंदड़ो चोरे कमरा ने मेट करो अरे ढोल में डोल का ए जांकी माई। ए तो तो ले में के रियो। अर लियो रे चाव। क्या तो लगा रे मोती मैल में जांकी यारे के की चैन माई चावे तो रे लियो रे गेलो। चेक्या चेक्या को। लियो रे गेलो लियो चाव गेलो ला तो बावे रे पने बावे ये तो बाबरे बाबेरा पाचे तो पड़िया गई अरे सुन लीजिए गाव पटेल ऐसो तो ये मानो रे रावे को भाने जो जे माँ का घूड़े पे गाल पांचे तो पटेला बोल गिया अरे गेजो ये तो रे जो, यो रे तो <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> का गेली, गेली, गेली का बात बाई जोरे तो पर जो नो जाय एक तो करू रे गठे अर न तो जीव नाश दे तो मार माथ तोटे तो तो का तोरे गले के कागे रे जे थारो डड़ डोछा के मा <coughs> चावे, चावे तो चावे तो गलो लियो रे कहवारा ने में ओरे बजारा जाय बजारा के जा रे कोल में चो अर मारा के कंवर बखेर दो ये।